रामकृष्ण भक्त मालिका स्वामी विज्ञानानंद हरिप्रसन्न बीच बीच में ठाकुर के पास आने जाने लगे थे कभी उनके आने में देरी होने पर ठाकुर शरद आदि के द्वारा उन्हें बुला भेजते थे एक बार इस प्रकार संदेशा पाकर वे जब दक्षिणेश्वर आए तो ठाकुर बोले क्यों रे कैसा है आजकल आना जाना बिल्कुल ही कम कर दिया है बुलावा भेजने पर भी क्यों नहीं आता उत्तर में हरिप्रसन्न ने सरलता सरलतापूर्वक बताया कि इच्छा नहीं होती इसलिए वे नहीं आते सुनकर ठाकुर थोड़ा हंसे और पुनः पूछा ध्यान व्यान करता है न हरिप्रसन्न ने बतलाया कि यद्यपि वे ध्यान का प्रयास करते हैं पर ध्यान हो नहीं पाता तब ठाकुर ने उन्हें निकट बुलाकर उनकी जीप पर कुछ लिख दिया तथा उन्हें ध्यान करने के लिए पंचवटी भेजा ठाकुर के स्पर्श के फलस्वरूप उस दिन वे इतने विफोर हो उठे थे कि उनके पैर मानो उठते ही न थे किसी प्रकार वे पंचवटी तक पहुंच कर बैठे और इसके साथ ही उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो गया चेतना लौटने पर उन्होंने देखा कि ठाकुर उनके बगल में बैठकर उनके शरीर पर हाथ फेर रहे हैं तथा मंद, मंद मुस्कुरा रहे हैं फिर ठाकुर उन्हें अपने कमरे में ले आए तथा उन्हें साधना के विषय में अनेक उपदेश दिए उस दिन वहाँ ठाकुर तथा हरि प्रसन्न के अतिरिक्त और कोई भी नहीं था उस दिन ठाकुर ने उन्हें आश्वस्त किया कि अब से उनका प्रतिदिन अच्छा ध्यान हुआ करेगा इसके अतिरिक्त उन्होंने महिलाओं के बारे में उन्हें विशेष सावधान करते हुए कहा था देखो तुम लोग माँ के आदमी हो तुम लोगों को माँ का बहुत सा कार्य करना होगा कौवें की चोच मारा हुआ फल माँ की पूजा में नहीं लगता है रे इसीलिए कहता हूँ कि खूब सावधानी से रहना सोने की स्त्री हो और भक्ति से लोटपोट हो रही हो तो भी उसकी ओर मुड़कर भी न देखना 13 अगस्त अठारह सौ जन्माष्टमी के दिन हरिप्रसन्न दक्षिणेश्वर गए तथा उस दिन गिरीश बाबू अपने दल के साथ आए हुए थे संध्या के बाद उन्होंने स्वरचित केशव कुरुकरुणा यह भजन गाया भजन सुनकर ठाकुर को भाभावेश हुआ और उनके नेत्रों से प्रेमास्त्र बहने लगे भाभा में उन्होंने गिरीश बाबू का आलिंगन कर लिया तथा उनकी गोद में बैठ गए गिरीश बाबू के चले जाने पर काफी रात हुई देखकर ठाकुर ने हरिप्रसन्न से कहा काफी रात हो गई है अब जाने की जरूरत नहीं आज यहीं रह जा हरिप्रसन्न ने वह रात दक्षिणेश्वर में ही बिताई आधी रात को नींद खुलने पर उन्होंने देखा कि ठाकुर सो नहीं रहे हैं वरन माँ कहते हुए मच्छर जाने के चारों तरफ घूम रहे हैं हरि हरिप्रसन्न सोचने लगे कहीं ये पागल तो नहीं हो गए हैं न सोते हैं और न विश्राम ही करते हैं केवल माँ माँ की रट लगाए हुए हैं लोग जो इन्हें पगला ब्राह्मण कहा करते हैं वह सत्य ही प्रतीत होता है अगले दिन घर पहुँचते ही उनकी एक बड़ी बहन पूछ बैठी कल रात को कहाँ था खाली मंदिर में थे यह सुनकर उन्होंने कहा उसी पागल ब्राह्मण के पास अरे उसके पास मत जाना बिल्कुल मत जाना वह आदमी पागल है मैं प्रायः ही उस घाट पर स्नान करने जाया करती हूँ उसे अच्छी तरह देखा है सब कुछ जानती हूँ सुनकर हेरिप्रसन्न ने हँस भर दिया हरिप्रसन्न ने जब पहली बार ठाकुर के मुख से सुना कि जो राम होकर आए थे कृष्ण होकर आए थे वे ही इस शरीर में रामकृष्ण होकर आए हैं उस दिन उन्हें पूरा विश्वास नहीं हुआ बल्कि उनके मन में आया थोड़ी उल्टी सीधी भले ही हाके तो अच्छा है, है। में, में खड़े प्रेम को समझाते हुए ठाकुर ने गंभीरता कहा जिसने वृंदावन में रासलीला की थी वही इस शरीर में है उस दिन ठाकुर के मुख्य तथा नेत्रों के भाव एवं कहने के ढंग में एक ऐसी दृढ़ विश्वास की छाप थी कि उसे अपनी आंखों देख कर हर प्रसन्न उस पर अविश्वास न कर सके एक दूसरे दिन ठाकुर ने उनसे पैर दबा देने के लिए कहा आदेश पाकर वे इतने जोर से दबाने लगे कि पीड़ा से ठाकुर चिल्ला उठे अरे धीरे धीरे दबा संभवतः उसी दिन कौन नगर से आए एक सज्जन के वार्तालाप करके चले जाने पर ठाकुर ने कहा था कांच की अलमारी में चीज़ें रखने पर जैसे वे बाहर से दिख पड़ती हैं मैं ठीक वैसे ही सबका अंतर देख पाता हूँ यह सुनकर हरिप्रसन्न भयभीत होकर सोचने लगे तब तो मेरे भीतर भी जो कुछ है सब वे देखते होंगे वैसे यह चिंता तो बड़ी बेचैनी पैदा करने वाली थी फिर भी हरी प्रसन्न को इतना भरोसा था कि ठाकुर सबकी अच्छाइयाँ ही बोल सकते हैं किसी की बुराइयों को व्यक्त करके उसे मुश्किल में नहीं डालते